महाभारत आशिक पर त्रि सप्तति तमोध्याय सेना सहित अर्जुन के द्वारा अश्व का अनुसरण वाच दीक्षा कालस्तेमिज तो विधव दीक्षयाश्वेधा पार्थिव व सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय जब दीक्षा का समय आया तब उन व्यास आदि महान ऋतुजों ने राजा युधिष्ठिर को विधिपूर्वक अश्विध यज्ञ की दीक्षा दी सबन कृत् बन पशुबंधाश्च दीक्षित पाण्डुनंदन धर्मराजो महातेजा सीरोत पशुबंध कर्म करके यज्ञ की दीक्षा लिए हुए महातेजस्वी पाण्डुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ऋतुजों के साथ बड़ी शोभा पाने लगे अयच वै मेधाथ स्वयं जाते नामित व्यासेनाजस अमित तेजस्वी ब्रह्मवादी व्यास जी ने अश्वेध यज्ञ के लिए चुने गए अश्व को स्वयं ही शास्त्री विधि के अनुसार छोड़ा स राजा धर्मराटराज विभौ तदा हेम मालि रूक्मक प्रदीप्त यो राजन यज्ञ में दीक्षित हुए धर्मराज राजा युधिटि सोने की माला और कंठ में सोने की कंठी धारण किए प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे कृष्णा जिन्ह ईदाणी छोम वा साध धर्मजह विबोन्दुतिमा भूय प्रजापतिवाध्वरे हाथ में दंड और रिश्तिवत्र धारण किए धनपुत्र राजा अधिक कांतिमान हो यज्ञ मंडप में प्रजापति की भांति शोभा पा रहे थे तथा सजर्व तुल्य विषापते बभूर्जुन चापी प्रदीप्त इव पाप प्रजानाथ उनके समस्त ऋतुज भी उन्हीं के समान वेशभूषा धारण किए सुशोभित होते थे अर्जुन भी प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान हो रहे थे श्वेता स्व कृष्णसारम तम ससारा स्व धनंजय अदवत् पृथ्वीपाल अ धर्मराज से सासना भूपाल जन्मे जय घोड़े वाले अर्जुन ने धर्मराज की आज्ञा से उस यज्ञ संबंधी अश्व का विधि विधिपूर्वक अनुसरण किया वृक्षपन गांडि बम राज गोधांगुली त्रवाह तमस्व पृथ्वीपाल मुक्त ससा रच पृथ्वीपाल राजन, राजन अर्जुन ने अपने हाथों में गोधा के चमड़े के बने दस्ताने पहन रखे थे वे गांडिव धनुष की टंकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अश्व के पीछे पीछे जा रहे थे अकुमारम तदाजन्नागमत तत्पुर विभो द्रष्टुकाम कुरुश्रेष्ठम प्रयास्यम धनंजय जन्मे जय प्रभो उस समय यात्रा करते हुए कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारा हस्तिनापुर वहां उमड़ आया था तेषा मंडो समयत यज्ञ के घोड़े और उसके पीछे जाने वाले अर्जुन को देखने की इच्छा से लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि आपस धक्का मुक्के के धक्का मुक्की से सबके बदन में पसीने निकल आए तथा शब्दो महाराज दिशा खतूरय बभूव प्रेक्षताम नृणाम कुंती पुत्रम धनंजय महाराज उस समय कुंती पुत्र धनंजय का दर्शन करने वाले लोगों के मुख से जो शब्द निकलता था वह संपूर्ण दिशाओं और आकाश में गूंज रहा था ईश गच्छति कौंते युग दीप्तमान यमन वेह ते महाबाहो संशन धनुत्तम लोग कहते थे ये कुी कुकुमार अर्जुन जा रहे हैं और वह दीप्तमान अश्व जा रहा है जिसके पीछे महाबाहु अर्जुन उत्तम धनु किए जा रहे हैं एवं श्रावद तम गिरोस्ति ते स्तु्रजारिष्ट पुनस्े भारत उदार बुद्धि अर्जुन ने परस्पर वार्तालाप करते हुए लोगों की बातें इस प्रकार सुनीं भारत तुम्हारा कल्याण हो तुम सुख से जाओ और पुनः कुशलपूर्वक लौट आओ अथा परेम्चेन्द्र पुरुषा वाक्यम अब्रुवन् नैनम पश्याम सं धनुरे प्रदेशते एक तिम निर्द विस्तृत निवित्तमेनं स्वस्थि नरेन्द्र दूसरे लोग ये बातें कहते थे इस भीड़ में हम अर्जुन को तो नहीं देखते हैं किंतु उनका यह धनुष दिखाई देता है यही वह भयंकर टंकार करने वाला विख्यात गांधी धनुष है अर्जुन की यात्रा सकुशल हो उन्हें मार्ग में कोई कष्ट न हो ये निर्भय मार्ग पर आगे बढ़ते रहें ये निश्चय ही कुशलपूर्वक लौटेंगे और उस समय हम फिर इनका दर्शन करेंगे एवं आद्या मनुष्याण स्त्रीणा चरतर्ष व सुथरा व मथुरा व च पुन पुनरुदारधी भर श्रेष्ठ इस प्रकार उदार बुद्धि अर्जुन स्त्रियों और पुरुषों की कही हुई मीठी मीठी बातें बारंबार सुनते थे शिष्य कुशल यज्ञ कर्मी प्राजात पार्थिन सहित शांत्यस वेद पारग याज्ञवल्क मुनि के एक विद्वान शिष्य जो यज्ञ कर्म में कुशल तथा वेदों में पारंगत थे विघ्न के शांति के लिए अर्जुन के साथ गए ब्राह्मणाष्ट मही पाल बहु वेद पार अनु जगमुर महात्मा नम क्षत्रिया विषम पते विधवत्थ्वी पाल धर्मराज से सासनाथ महाराज प्रजानाथ उनके सिवा और भी बहुत से भेदों में पारंगत ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से विधिपूर्वक महात्मा अर्जुन का अनुसरण किया पांडव ही पृथ्वी तेजसा चचार स महाराज यथादेश तपह महाराज साधु शिरोमणि पांडवों ने अपने अस्त्र के प्रताप से जिस पृथ्वी को जीता था उसके सभी देशों में वह अश्वक्रमश विचरण करने लगा तत्र युद्धा वृत्ता पांडवस्या वीर विचित्रणी महांति वीर उन देशों में अर्जुन को जो बड़े बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े उनकी कथा तुम्हें सुना रहा हूँ स हय पृथ्वी राजन प्रदक्षिणमत ससारोह तरत महीपते तबोध औ वह घोड़ा पृथ्वी की करने लगा सबसे पहले वह उत्तर दिशा की ओर गया फिर राजाओं के अनेक राज्यों को रौंदता हुआ वह उत्तम अश्व पूर्व की ओर मुड़ गया उस समय श्वेत वाहन महारथी अर्जुन धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जा रहे थे नीताम ये युद्ध महाराज क्षत्रिया महाराज महाभारत युद्ध में जिनके भाई बंधु मारे गए थे ऐसे जिन जिन क्षत्रियों ने उस समय अर्जुन के साथ युद्ध किया था उन हजारों नरसों की कोई गिनती नहीं है किराता यमन राज सिंधुरा मृेक्षाचा बहुविधा पूर्वम जय ड्रणहीन राजन तलवार और धनुष धारण करने वाले बहुत से किरात यवन और मृक्ष जो पहले महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा परास्त किए गए थे अर्जुन का सामना करने के लिए आए आर्याच पृथ्वी पाला प्रहृष्ट नरवाहना शीजो पांडुपुत्रे बहु युद्ध मनुष्यों और वाणों से युक्त बहुत से ऋण दुर्मद्ध आर्य नरेश भी पांडुपुत्र अर्जुन से भिड़े थे एवं वृत्ता युद्धा तत्र तत्र बहिपते अर्जुन स मही पालय नाना दे पृथ्वीनाश इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों में नाहना देशों से आए हुए राजाओं के साथ अर्जुन को अनेक बार युद्ध करने पड़े यानी तुभ तो राज प्रतप्ता महांत चानि युद्धा निब्चाबी कौंते निष्पाप नरे जो युद्ध दोनों पक्ष के योद्धाओं के लिए अधिक कष्टदायक और महान थे अर्जुन के उन्हीं युद्धों का मैं यहाँ तुमसे वर्णन करूंगा इसी महाभारत आश्वेधि के परमढ़ी अनुगीता परमढ़ि अश्वानुसरण त्रि सप्तति तबोध्याय तो इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में अर्जुन के द्वारा अश्व का अनुसरण विषय तिहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ